थर्वेदिया मांडव के उपनिषद इसमें आज हम लोग चौतीस महाकारिका देखेंगे उत्पत्ति प्रलय इत्यादि ये सब कुछ नहीं है ऐसे बत्तीस महाकारिका में कहा गया कोई साधक कोई मुक्त कोई बद्ध ऐसा कोई नहीं है अद्वैत तो यही पारमार्थिक अवस्था है तो इसके लिए हेतु दे दिया कि जो कल्पित होता है आत्मा में कुछ तो विशेष रूप से कुछ सामान्य रूप से कल्पित होते हैं और इनकी जो सत्ता दिखती है कहते हैं वो अधिष्ठान का ही सत्ता तो अधिष्ठान का सत्ता यही कल्पित पदार्थ में दिखता है कल्पित पदार्थ सब वास्तव नहीं है इसलिए अद्वैता सिवा ये तैतीसवाकारिता में कहा गया कभी तो आगे चौतीसवाकारिका में कह रहे हैं किंच कि द्वैतम वा इति आत्मतादात्म्य सिद्धि स्वातंत्र ये जो द्वैत है किस प्रकार की द्वैत का स्वरूप है कहते नाना भूतम नाना प्रकार आत्मता वन वन एट पेन्सिल यहाँ ऊपर में आत्म तादात्मी न सिद्ध वा ये जो द्वैत उनका सिद्धि आत्मा के साथ तादात्मी होकर के सिद्ध होते हैं अथवा स्वातंत्रण यह है होकर जरूर अथवा स्वातंत्र स्वातंत्र अर्थात ता आत्मा तादात्म्य नहीं होकर के स्वरूप जिस रूप से दिख रहा है उसी रूप से ही वह सिद्ध चार नंबर टिप्पणी दे दिया स्वातंत्रण स्वीय सत्ता स्फूर्ति अन, अन्य अनपेक्ष्यत्व रूपेण अन्य को अपेक्षा नहीं करके अपना सत्तास्फूर्ति इसको कहते हैं स्वतंत्र तत्स्य तो भाव स्वातंत्र देना अर्थात आत्मा के साथ तादात्म्य हो करके इनका सत्तास्फूर्ति होता है अथवा स्वतंत्र रूप से जैसे घट की सत्ता स्फूर्ति ये मिट्टी का सत्तास्फूर्ति से घट की सत्तास्फूर्ति होता है अथवा मिट्टी से अतिरिक्त घट अपना स्वतंत्र है इस प्रकार के दो विकल्प करते हैं उतर देते हैं नात्म भाव न स्वेना कथचन न पृथंग न प्रथं पृथंग किंच देते तत्व विदु विदु विदु सिद्धांति उत्तर देता है शंका का इदं नाना न भावे न स्वेनापि पी कथन सिद्धि का अध्ययन कर लेना पड़ेगा क्योंकि पूर्व पक्षी का प्रश्न था ये जो द्वैत नाना दिखते है आत्मतादात्म ये इनका सत्ता है अथवा स्वेना न उत्तर देता है सिद्धांति इदम नाना इदम नाना अर्थात नाना द्वैतम न आत्मभावे न आत्मभावन अर्थात ता आत्मतादात्म तो ये जो नाना द्वैत दिखते हैं या आत्मा तादात्म्य न सिद्ध होती थी न और न स्वे न कथन च न सिद्धियती स्वरूपों में अर्थात आत्मा का ये कोई अपेक्षा नहीं करके स्वरूपों से ये सिद्ध होते हैं वो भी नहीं है अर्थात जिस रूप से दिख रहा है उसी रूप से सिद्ध है घट रूप से दिख रहा है मत घट घट रूप से सिद्ध है मिट्टी के द्वारा घट सिद्ध नहीं है इस प्रकार के स्वातंत्र से कहते हैं सिद्धांत कहता है कि न अर्थात आत्मा के साथ आध्यात्मी होकर मेरे सिद्ध नहीं होते स्वरूपों से भी सिद्ध नहीं होंगे ता। इसका तात्पर्य है कि सिद्धांति कहता है कि ये सब कल्पित तो है कल्पित तो पदार्थों तो को आप सिद्ध कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे अर्थात जो रज्जु में सर्प दिखता है वो रजु रूपेण सत्य है सर्प गए नहीं है अथवा स्वरूपों से सर्प सत्य है वो भी नहीं है कल्पित तो कल्पित है अर्थात उसका वास्तव सत्ता नहीं है ये सिद्धांतिका कहने का तात्पर्य है और न पृथक न अपृथक किंचित ये जो कल्पित पदार्थ सब दिखते हैं, वो परस्पर से पृथक है कहेंगे नहीं परस्पर से पृथक नहीं तो परस्पर से अपृथक है कहीं वो भी नहीं है अर्थात इनका वास्तविक किसी प्रकार की सत्ता स्वीकार करना नहीं है ये सिद्धांत कह रहा है ना वो परस्पर से पृथक है ना आत्मा के साथ पृथक है ना आत्मा से अपृथक है ये कुछ भी वो नहीं है। इति हैत्व ज्ञानी लोग इस प्रकार की कहते हैं अर्थात द्वैत का सत्ता ही नहीं है ये जो मांडकीय कारिकाकार है ये दो सत्ता को मानते हैं, वो व्यावहारिक सत्ता को मानते नहीं बिल्कुल कहते हैं व्यावहारिक क्या है ऐसे प्रातिभाषी है अर्थात जीवन मुक्ति की स्थिति इनका विचार से इदम ही नाना भूतम द्वैतम जो श्लोक में कहा इदम नाना नाना का अर्थ नाना भूतम द्वैतम न आत्मतादात्म्य न से आत्मा के साथ तादात्म्य होकर के आत्मा का सत्ता स्फूर्ति से ये लोग सब सिद्ध हो रहे हैं कहते हैं ऐसा नहीं है वो कुछ है ही नहीं पदार्थ क्यों आत्मतादात्म्य न न अर्हती कहते हैं जड़ा जड़योर विरुद्ध स्वभाव और तादात्म्य जैसे एक दृष्टांत तो दिया जा सकता है कि मृद तादात्म्य घट सिद्धि होती क्योंकि ये जो मृद्ध होता है ये व्यावहारिक है घट भी व्यावहारिक है दोनों समान सत्ता वाला होने से मृद्ध के सत्ता से घटो घट की सत्ता सिद्धि होती है किंतु यहां कहते हैं कि आत्मा की सत्ता से व्यावहारिक पदार्थ का सिद्ध हो जाएगा बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये तो भिन्न सत्ता है अर्थात तो जैसे रज्जु में सर्प कुछ वास्तव पदार्थ तो है ही, ही नहीं इसी प्रकार की यहाँ कहते है आत्मा तादात्म्य जड़ा जड़ और विरुद्ध स्वभाव तादात्म्य होगा आत्मा हो गया अज दिखने वाले पदार्थ तो सब जड़ जड़ अजड़ का तादात्म्य कभी नहीं होगा क्योंकि विरुद्ध स्वभाव एक पारमार्थिक एक व्यवहारिक ये दोनों का बीच में कभी संबंध हो नहीं पाएगा और भेदादिशन्य आत्म तादात्म्य द्वैत से नाना तो असिद्धेरित्यर्थ आत्मा में कोई भेद नहीं अद्वितीय है अद्वितीय के साथ जो तादात्म्य करेगा वो क्या द्वितीय हो जाएगा कहेंगे वो भी अद्वितीय होगा भेदादि शून्य यो आत्मा तेन सह तात्म्यत्म सती द्वैत नाना तो तो द्वैत और फिर नाना नहीं हो पाएगा जैसे कहा जाएगा कि एक पदार्थ है क उसका नाम कह दिए क्या बिल्कुल बराबर है जो ख है वो क का बिल्कुल बराबर है और जो ग है वो क का बिल्कुल बराबर है अभी क ख ग ये तीनों में कौन भिन्न हो जाएंगे कोई नहीं हो पाएंगे सिद्धांति ये बात कह रहे हैं भेद आदि शून्य हो गया आत्मा आत्मा के साथ तादात्म्य किया दूसरा पदार्थ वो अगर ज्वे तो आत्मा के साथ तादात्म्य करेंगे तो उसमें नाना तो असिद्धे नाना हो ही नहीं पाएगा नाना अर्थात पारमार्थी का नाना क्योंकि आत्मा पारमार्थी का है वास्तव को ही नाना हो जाएगा ये कुछ नहीं हो पाएगा अच्छा द्वितीयम दोष यदि अर्थात आत्मा तादात्म्य से व्यावहारिक पदार्थ सिद्ध नहीं हो पाए मतलब ये पारमार्थी नहीं बन पाएंगे कहेंगे कहीं नूपेण अपना रूप से वो स्वतंत्र है कहेंगे कहीं नव श्लोक में कह न स्वेना कथंचन टीका में कहते हैं स्व सत्ता अन्य प्रतीतोरपेक्षता लक्षण स्वातंत्रेण अभी नेदित से पारयती स्वेन स्वन कहने का सत्ता प्रतीटी का अन्नपेक्षता लक्षण स्वातंत्र सत्ता और स्फूर्ति अन्य का सत्ता स्फूर्ति को अपेक्षा नहीं करता है उसको कहा जाएगा स्वयण न स्वातंत्र वो स्वतंत्र है जैसा कहते ना जब तक पुत्र पिता से धन ले करके अपना गुजारा चला रहा है तब तक पुत्र को स्वातंत्र नहीं कहा जाएगा इसी प्रकार की यहाँ स्वातंत्र अर्थात सत्ता प्रतीति अन्य का अपेक्षा नहीं करके अन्य अनपेक्षा ऐसा जो स्वातंत्र है इस प्रकार की ये जो दृश्य मानव पदार्थ वो सिद्ध हो जाएंगे अन्य का अनपेक्षा से सिद्ध हो जाएंगे वो नहीं हो पाएंगे तथा स्वातं सिद्धांत कहता है उससे क्या दोष होगा तथा स्वातंत्र आत्मत्व प्रसंगात अनात्मनो द्वैतत्व तो, अद्वैत तो आपातर्थ जो स्वतंत्र रूप से सिद्ध होगा वो वास्तव होगा पारमर्थिक सत होगा अगर ये दिखने वाले पदार्थ घटपट नदी पर्वत अगर वो जिस रूप से दिखते हैं उस रूप से अगर पारमार्थिक होंगे फिर ये भी आत्मा होगा तो जो हम जिसको मन आत्मा कहते हैं घटपटन नदी पर्वत ये सब अगर स्वरूप से अगर सिद्ध होंगे फिर ये भी आत्मा होगा अर्थात वो सभी स्वयं प्रकाश होंगे तो वो सभी तो आत्मा हो जाएगा सिद्धांत ये बात कह रहे हैं तो मैं स्वेन का अर्थ है स्वे न, वो न सत्ता प्रतीत शब्द का अंतिम देना स्वातंत्रण स्वे न का अर्थ स्वातंत्रण ये स्वातंत्र का अर्थ बीच में कह दिया सत्ता प्रतीत अन्य अनपेक्षता लक्षण स्वातंत्र यही हो गया स्वेन अर्थात सत्ता प्रतीति अन्य का अपेक्षा नहीं करके सिद्ध होना जैसे अभी कहेंगे घोटो का सत्ता और प्रती मिट्टी का सत्ता प्रतीति से सिद्ध होता है किंतु जब मिट्टी का सत्ता प्रतीति से सत्ता अलग है प्रतीति अलग है मिट्टी का सत्ता प्रतीति अलग है जैसे की इसको समझने के लिए वहाँ रज्जू है रजू में सर्प दिखता है जो सर्प की सत्ता और सर्प की प्रतीति हो रही है ये दो अलग चीज है और ये दोनों किसका है कहते हैं रज्जु का ये कैसे सत्ता प्रतीति को हम अलग समझेंगे कहेंगे वहां रज्जु है और हम रज्जू को भी ढाक दिए वस्त्र से अभी सर्प की प्रतीति होगी नहीं नहीं होगा तो सर्प की प्रतीति नहीं होगा किंतु वो वस्त्र के नीचे कुछ एक है ऐसे सत्ता होगा हमको किंतु सर्प का प्रतिति नहीं आएगा सत्ता है अथवा हमको अभी सर्प है बोलकर सर्प का सत्ता नहीं रहा किंतु कुछ वहा एक है ऐसा हमको ये निर्णय आएगा किंतु प्रतिति नहीं हुआ और हम अगर रज्जू को हटा भी लेंगे अभी सर्प की प्रतिति भी नहीं रहेगा सर्प का सत्ता भी नहीं रहेगा अगर कुछ नहीं है ऐसा कहेगा सत्ता और प्रती अलग अलग है रहने पर भी प्रतीत नहीं होना ये अलग चीज है इसलिए सत्ता को और प्रतीति को अलग अलग कह देते हैं तो अन्य का सत्ता प्रतीति को अपेक्षा नहीं करके अगर स्वयं का सत्ता प्रतीति रहेगा इसको कहा जाएगा स्वतंत्र ये हो गया स्वरूप स्वयं अनुरूपेण सत्ता प्रतीति अन्य अनपेक्षा लक्षण ये भी संभव नहीं है और अगर ऐसा मानेंगे तो तथा स्वातंत्र आगे पृष्ठ में कहते हैं तथा तो स्वातंत्र तथा तो का अर्थ निरतिशय आनंद आत्मबोध इत्यर्थ आत्मा स्वतंत्र है ना आत्मा सत्ता प्रतीति के लिए दूसरे के ऊपर निर्भरशील है नहीं है आत्मा जैसे स्वतंत्र है ऐसे अगर ये दृश्य मान घटापट ये सब अगर आत्मा जैसा स्वतंत्र हो जाएंगे अन्य की सत्ता प्रतीति को अपेक्षा नहीं करके इनका सत्ता प्रतीति अगर होगी तो इसको कहा जाएगा स्वतंत्र हो गए ये सब तथा तो स्वातंत्रती आत्मत्व प्रसंगात ये भी सब आत्मा हो जाएंगे क्योंकि इनका सत्ता प्रतीत निजस्व है तो होने से आत्मत्व प्रसंगात अनात्मा अनात्मा सब आत्मा बन जाएंगे तो अनात्मा अगर आत्मा सब बन जाएंगे तब तो अद्वैत तो आपात सब अनात्मा आत्मा हो गए तो होने से कहते हैं तो कहाँ रहेगा अद्वैत तो आपात अच्छा, आगे टीका में ये थोड़ा तो पाठ संशोधन करना है किंचो। आगे चकार नहीं है ना किंच विवेक्तव्य दूसरा बात ये भी विचार भी करना है ये जो इदम द्वैतम ये अन्वन पृथक घट पट ये परस्पर से पृथक है अपृथक व घट पट परस्पर पृथक है अथवा घटपट परस्पर पृथक नहीं है ये विचार करना है कहते हैं कि नाद्य घट पट परस्पर पृथक नहीं है श्लोक में कह दिया न पृथक टीका में कहते हैं नहीं ही किंचित द्वैतम परस्परम पृथक एवं सिद्धियन कोई भी द्वैत परस्पर से पृथक ऐसा सिद्ध नहीं हो पाएगा हम सारे व्यवहार अलग अलग करके करते हैं घट पटो अलग है घट से पटो पृथक है और ये नदी पर्वत ये मैं वो उसे राग द्वेष ये मेरा ले गया वो मेरे को दिया नहीं ये सब इतना व्यवहार हो जाता है और कहते हैं कि पृथक सिद्ध नहीं होगा सिद्धांतिका का कहना है कि व्यवहार सब होता है व्यवहार होने के लिए कोई पारमार्थिक को हो जाएगा ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है क्षणिक पदार्थ में भी मतलब अल्पस्थाई अल्पक समय स्थायी पदार्थों में भी व्यवहार हो सकता है इसलिए व्यवहार को दिखा करके आप पारमार्थिक सिद्ध करेंगे वो नहीं होगा सिद्धांत कहते हैं कि द्वैत परस्परम पृथक न सिद्ध थी क्यों पृथकत्व से धर्म प्रतियोगी रूप अवच्छिन्न पृथक अगर कहेंगे घट पट से पृथक है अगर घट पट ऐसे आप पहले से दो पदार्थों को नहीं लाएंगे फिर ये पृथक ऐसा व्यवहार कर पाएंगे तो पृथक ऐसा व्यवहार करने से पहले आप मान लिए कि ये एक घट है ये एक पट है ऐसा मान ही लिए पहले तो इसको कहते हैं धर्म प्रतियोगी रूप अवच्छिन्न पृथक तो व्यवहार करने के लिए एक धर्मी धर्मी पृथक तो व्यवहार करने के लिए एक धर्मी होना चाहिए प्रतियोगी होना चाहे पट में घट का पृथक रहेगा पट में पट हो गया धर्मी उसमें पट में पृथक तो रहेगा पृथक हो तो गया धर्म पट हो गया धर्मी और पट में घटक का पृथक रहा इसलिए घटक हो गया प्रतियोगी तो धर्मी प्रतियोगी रूप के द्वारा अव होकर के धर्मी हो गया अनुयोगी प्रतियोगी हो गया जो निरूपक एक हो गया निरूपक एक हो गया निरूपित तो इस प्रकार के ये सब अवच्छिन्न होकर तीन नंबर टिप्पणी में दे दी रूप अवच्छिव नहीं थी तद यह तद निरूपित धर्मी प्रतियोगी के द्वारा पृथक्त्व निरूपित होगा एक पट एक घट ये दोनों का रूप पटो अलग है घटो अलग है इनके द्वारा ही पृथक्त्व निरूपित होगा दूसरा कहते हैं अनुनिया पृथक व्यवहार करना यह वास्तविक अनुन्याश्रय होगा चार नंबर टिप्पणी देखिए थोड़ा विचार करेंगे इसमें न पृथक बुद्धिर घटते प्रमाण तो बिना च धर्मी प्रतियोगी संविदा धर्मी और प्रतियोगी इनका संविद संविध अर्थात ज्ञान धर्म प्रतियोगी ज्ञान के बिना पृथक बुद्धिर प्रमाण तो न घटते एक धर्मी है एक प्रतियोगी है ये दोनों का अगर ज्ञान नहीं आएगा आपको पृथकत्व का ज्ञान प्रमाण से नहीं होगा पहले आपको धर्मी प्रतियोगी ज्ञान होना चाहिए आगे कहते हैं अच्छा। न पृथक्व बुद्धि विरह्य कल्प्यते तथे न पृथक् बुद्धि घटते प्रमाण तो बिना धर्मी प्रतियोगी संविदा धर्मी प्रतियोगी ज्ञान के बिना पृथक्बु प्रमाण तो न घटते न पृथक्ते पृथक बुद्धि को छोड़ करके अगर आप पहले बुद्धि नहीं रहेगा न पृथक्बु विरहय कल्प्यते तथा धर्मी प्रतिगि धीरअी Smita. धर्मी प्रतियोगी होने से आपको पृथक तो बुद्धि हो सकता है और धर्मी प्रतियोगी पहले आप निर्णय करने से पहले बुद्धि में ये आएगा ना ये इससे अलग है नहीं तो इसको धर्मी प्र... कैसे कहेंगे इसको प्रतियोगी कैसे कहें घटो घटो से पृथक होगा क्यों कहते हैं कि ये धर्मी प्रतियोगी ऐसा हमारा बुद्धि में नहीं आता घटो तो घट ही है घटो अगर धर्मी है तो प्रतियोगी कैसा होगा तो इसलिए कहते हैं धर्मी प्रतियोगी संज्ञान के बिना तो बुद्धि नहीं होगा और तो बुद्धि नहीं होने से धर्मी प्रतियोगी धीर धर्मी प्रतियोगी ज्ञान भी नहीं होगा तो इसमें अनुन्यास में दोष होगा हम पहले भिन्न स्वीकार कर लेते हैं तो यहाँ पृथक तो ये यह बार बार चीसुकी इत्यादि में विचार आता है द्वित लोग भेद भेद कहते हैं भेद कैसे आप घट का भेद पट में रख दिए कैसे रख दिए घट का भेद को घट में क्यों नहीं रखे कहीं घट का भेद घट में नहीं रख पाएंगे ना क्यों नहीं रख पाएंगे कहते हैं अभिन्न है तो घट घट से अभिन्न है इसलिए घट का भेद नहीं रहेगा अर्थात तो पट जो है घट से भिन्न है तो पट भिन्न होने से आप उसमें घट का भेद रख दिए पट भिन्न क्यों हो गया पट भिन्न होने से भेद रहा पट भिन्न क्यों हुआ घट क्यों घट से भिन्न नहीं हुआ तो कहेंगे कि पट इसलिए भिन्न है क्योंकि उसमें भेद रहता है घट घट से भिन्न नहीं है क्योंकि घट का भेद घट में नहीं है तभी तो भी भिन्न होने से भेद को रखे ना भेद रहने से भिन्न कहते हैं ये क्या है कहीं कुछ सीधा नहीं होगा ऐसा तो चलता है चलता है किंतु इसको कहते हैं ये वेदांत लोग है अर्थात ये हैं। भेद सिद्ध नहीं हो पाएगा व्यवहार करते हैं ऐसा व्यवहार करते हैं व्यवहार करते हैं किंतु पारमार्थिक नहीं होगा ये बात यहाँ कहते हैं अच्छा धर्मी प्रतियोगी धीर अपि इति अनुन्यास हो गया आगे कहते है यहाँ एक पाठ लगाना है धर्मी प्रति तब आग आगे है पंक्ति आगे दिए हैं देखिये इति अनुन्यास रहे धर्मी प्रतियोगी ज्ञाने आगे लिखना पड़ेगा पृथक ज्ञानम टिप्पणी में चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणी का तृतीय पंक्ति में है इति अनुन्यास रहे आगे तो तो धर्मी प्रतियोगी ज्ञाने पृथक ज्ञानम और पृथक ज्ञाने चाह तय और ज्ञानम तय धर्मी प्रतियोगी न ज्ञान धर्मी प्रतियोगी ज्ञान होने से पृथक ज्ञान होगा और पृथक ज्ञान होने से धर्मी प्रतियोगी ज्ञान होगा तो ये कहते हैं ज्ञप तोय ये ज्ञान में अनुन्याश्रय अनुन्यास तीन प्रकार की मानते हैं ये हो गया ज्ञान में अनुन्यास धर्मी प्रतियोगी का ज्ञान होने से भेद का ज्ञान होगा यह पृथक देते हैं ज्ञाने पृथक ज्ञानम लिखना पड़ेगा धर्मी प्रतियोगी ज्ञान है तो ज्ञान और पृथक तो ज्ञान होने से धर्मी प्रतियोगी आप कहेंगे ये हो गया इसको कहते हैं ज्ञप्ति में अनुन्यास इसका ज्ञान होने से इसका ज्ञान इसका ज्ञान होने से इसका ज्ञान और दूसरा कहते हैं उत्पत्ति में अनुन्यास बीज का उत्पन्न होने से आगे फल मतलब के मतलब वृक्ष के उत्पन्न हो सकता है और वृक्ष अगर होगा तभी उसे बीज आएगा तो ये पहले क्या होगा प्रवाह चलता है तो आप कहेंगे किंतु पहले क्या होगा तो कहेंगे बीज होने से वृक्ष होगा ना वृक्ष होने से बीज आया इसको कहते हैं उत्पत्ति में अनुन्यास और तीसरा कहते हैं कि स्थिति में अनुन्यास रहे ये रहने से ये रह पाएगा ये होने से ये हो पाएगा जैसे वहां कहते हैं कि अविद्या और जीव बाचस्पति मत में कहते हैं कि अविद्या जीव में रहेगा तो ये विवरण वाले दूसरे मत वाले उनको पूछते हैं ये जीव कहा से आया ब्रह्म तथा तो शुद्ध ब्रह्म ये जीव कैसे हुआ अविद्या ब्रह्म मिलने पर ही जा करके जीव हो सकता है तो ये अर्थात अभी अविद्या होने पर जीव की संभव है और जीव होने पर अविद्या रहेगा अविद्या की स्थिति होने से जीवों की स्थिति और जीव की स्थिति होने से अविद्या की स्थिति ये तो अनुन्यास स्थिति में अनन्यास इस प्रकार के तीन प्रकार के अनुन्यास मानते हैं यहाँ कहते हैं ज्ञप्ति में अनुन्यास इसको हम लोग व्याकरण में उदाहरण देते हैं हलंतियम का ज्ञान होने से आदिर अंत्यन का ज्ञान होगा आदिर अंत्यन का ज्ञान होने से हलंतियम का क्यों हल हलंतियम इत संज्ञा करेगा इत संज्ञा करने से अंत्य... आदिर अंत्यन सहयता प्रत्याहार बनाएगा आदिर अंत्यन हल प्रत्याहार बनाएगा तभी तो हलंतियम ये सूत्र कार्य करेगा ये कहते हैं इसको ज्ञप्ति में उन्यास करें उत्पत्ति वृक्ष और बीजा, स्थिति जीव और अविद्या अविद्या की स्थिति मानेंगे तो जीवो की स्थिति हो पाएगा और जीवो की स्थिति मानने से अविद्या की स्थिति होगा बात वाचस्पति मत में दूसरे के मत में नहीं है दूसरे के मत में तो अविद्या ब्रह्म में रहेगा जीवो में नहीं तो वहाँ पंचदशिकार समाधान देते हैं तो अविद्या का अधिष्ठान ब्रह्म होगा किंतु जीव अनुभव करता है बोल करके कह दिया जाता है कि अविद्या जीव में है तो ब्रह्म अनुभव नहीं करेगा तो जीव अनुभव करता है इसलिए अनुभव करने से जीव को कह दिया गया जीव में अविद्या और जो मुख्य महत्व में कहा जाता है कि ब्रह्म में अविद्या क्योंकि ब्रह्म अधिष्ठान है विद्या का अधिष्ठान होने से ब्रह्म हो गया अविद्या का अधिष्ठान और जीव अनुभव करने से जीव में जीव हो गया आश्रय इस प्रकार के समाधान पंजिस्कार दिए हैं ये मुख्य समाधान एक नहीं है अच्छा यहाँ तक तो हुआ चार नंबर टिप्पणी अनुन्यास रहे दोष हुआ इसलिए जो भेद कथन करते हैं ये विचार करने से बिल्कुल टिकेगा नहीं खाली व्यवहार करने के लिए तो व्यवहार करने के लिए अर्थात पहले शरीर को भेद मान लिया ये एक अलग है उससे अलग है पहले मान लिया मान लेने से आगे व्यवहार चला अरे माना क्यों कहते अविद्या तो अविद्या से ग्रस्त होकर के स्थूल रूप से पहले भेद को स्वीकार किया आगे व्यवहार किया वास्तविक विचार करने से ये भेद नहीं रहेगा आगे दूसरा बात कहते हैं धर्म आश्रयत्व धर्मत्व स्वरूपत्व तीर्थ। ये जो भेद कहते हैं कहते हैं। ये यहा पृथक्वस्तु का धर्म है अथवा वस्तु का स्वरूप है पृथकत्व अगर वस्तु का धर्म होगा अर्थात हम कहेंगे कि पट्ट में घट का पृथत्व तो रहेगा ये जो पृथक अभी तो पट में रहा ये पृथत्व तो क्या ये पट का धर्म है अथवा पट स्वरूप ही है धर्म नहीं है तो स्वरूप पट स्वरूप ही है तो इस प्रकार की विचार आरण करते हैं सिद्धांत कहता है कि दोनों प्रकार की नहीं होगा अगर आप कहेंगे कि ये जो पट में पृथत्व तो रहा यह धर्म है तो ये जो पृथक तो रहा धर्म जो होगा वो धर्मी से भिन्न होगा क्योंकि स्वरूप को नहीं ये है कहते हैं अभी पृथक तो पट से भिन्न हुआ अर्थात तो पृथक तो पट से पृथक है तो ये जो पट पृथक तो पट से पृथक हुआ अर्थात है कि इस पृथकत्व तो में मतलब यहाँ एक बीच में एक पृथकत्व तो आएगा ये पृथक पट से पृथक है भेद शब्द व्यवहार करे सरल घटोड़ा ये जो भेद रहा पट में घट का भेद ये जो भेद है वो पट से भिन्न है तो ये भिन्न होने से अर्थात तो इसमें इसका भेद रहेगा अथवा भेद का भेद रहेगा घट में अर्थात बीच में और एक भेद आ जाएगा ये भेद प्रथम भेद अगर घट से भिन्न हुआ तो अभी घट में एक द्वितीय भेद आया ये द्वितीय भेद किसका भेद प्रथम भेद का भेद है अभी जो द्वितीय भेद आया ये भी पट का धर्म हुआ तो होने से अर्थात ये द्वितीय भेद पट से भिन्न होने से अभी पट में तृतीय भेद आएगा तो होने से क्या दोष हो जाएगा अनगस्ता दोष होगा और ये एक बात हुआ दूसरा बात हुआ पंचोदशी में एक श्लोक आता है विकल्प सविकल्प से श्य, निर्विकल्प पुनः ऐसे श्लोक प्रथम अध्याय में है अर्थात आप ब्रह्म में विकल्प रखते हैं कहते हैं सविकल्प है ब्रह्मा तो जैसे वहा विचार है ऐसे यहाँ ये समान विचार है अभी कहेंगे कि आप जो भेद भिन्न हुआ उसमें भेद को रखेंगे भिन्न होने से तो उसमें भेद रहेगा जो भिन्न हुआ अर्थात तो भेद वाला हुआ भेद वाला में आप भेद को रखें, रखें। अभी जो भेद वाला में भेद रहा ये एक हो गया भेद वाला अर्थात तो आश्रय कोटि में एक भेद आया और उसमें रहेगा एक भेद आश्रित तो कोटि में एक भेद रहा अभी आश्रय कोटि भेद और आश्रित कोटि भेद ये दोनों अगर समान हो जाएंगे अर्थात तो मान लीजिए कि घट विशिष्ट भूतलो घट विशिष्ट भूतलों में घट रहेगा अच्छा इसके लिए और क्या दृष्टांत तो खोज सकते हैं मान लीजिए कि हम कपड़ा में गेरू चढ़ा दिए अभी गेरू विशिष्ट सफेद कपड़ा हो गया और अभी हम कहेंगे कि गेरू विशिष्ट सफेद कपड़ा में घेरु रखेंगे अभी एक हो गया आश्रित गेरू और एक हो गया जो, daring, जो right. गेरू विशिष्ट सफेद कपड़ा जो गेरू विशिष्ट सफेद कपड़ा हो गया वो जो गेरू है वो आश्रय कोटि में है कपड़ा के साथ मिला हुआ है उसमें हम गेरू रखते हैं वो गेरू हो गया आश्रित गेरू एक आश्रय गेरू एक आश्रित गेरू इसी प्रकार की यहाँ आप भिन्न में भेद को रखेंगे अर्थात भेद एक आश्रय कोटि में आया एक आश्रित कोटि में आया अगर ये दोनों को आप एक कहेंगे जो आश्रित भेद है वो ही आश्रित आश्रय भेद भी है होने से इसको कहते हैं आत्माश्रय दर्थात स्वयं के ऊपर स्वयं है एक ही भेद है आश्रय कोटि में भी है आश्रित तो कोटि में है अर्थात स्वयं के ऊपर में स्वयं है इसको कहा जाएगा ये आत्माश्रय दुआ अभी कहेंगे ना ये स्वयं उस प्रकार की नहीं है अभी ये प्रथम भेद को रखने के लिए और एक द्वितीय भेद मानेंगे अर्थात प्रथम भेद पट से भिन्न हुआ तो ये जो प्रथम भेद का अभी भेद पट में रहेगा ये द्वितीय भेद आ गया और ये द्वितीय भेद ये भी पट से भिन्न हुआ अभी और एक तृतीय भेद मानेंगे तृतीय भेद भिन्न हुआ अभी चतुर्थ भेद मानेंगे अगर आप कहेंगे कि जो आश्रित और आश्रय पहले भेद को ले लिए जो कि आश्रय कोटि में था द्वितीय भेद को ले लीजिए जो आश्रित कोटि में था तृतीय भेद को आश्रय आश्रित का बीच में जो था चतुर्थ भेद और इसका बीच में जो आया इस प्रकार की मानेंगे अभी प्रथम भेद द्वितीय भेद द्वितीय भेद अगर समान हो जाएगा तो आत्माश्रय दोष होगा अभी कहें प्रथम द्वितीय समान नहीं होगा प्रथम भेद आश्रय कोटि में द्वितीय भेद आश्रित कोटि में बीच में तृतीय भेद आया तो ये प्रथम तृतीय ये दोनों को एक कहेंगे प्रथम और द्वितीय को एक कहेंगे तो स्वयं स्वयं के ऊपर हो जाएगा ये आत्माश्रय दोष प्रथम तृतीय को एक कहेंगे तो अभी आश्रय कोटि में प्रथम आश्रित तो हो गया द्वितीय बीच में आ गया तृतीय तो ये तृतीय भेद आने से अभी प्रथम और तृतीय प्रथम को लेंगे प्रथम को लेंगे आश्रय को आश्र, आश्रित आश्रित हो गया प्रथम और अभी तृतीय अच्छा विचार थोड़ा अलग लेना पड़ेगा पहले हो गया ये हो गया आश्रित भेद उसका नीचे जो आएगा वो हो गया भेद विशिष्ट मतलब आश्रय भेद आश्रय भेद के साथ मिला हुआ है हु। पट अभी ये जो द्वितीय भेद हुआ ये पटो के साथ मिलकर के विशिष्ट होने से इसमें भेद आया ये जो द्वितीय भेद हुआ ये कहाँ रहेगा अभी कहेंगे ये भी भेद विशिष्ट में रहेगा अर्थात ये भेद को रखने के लिए आपको पहले पट के साथ भेद और एक मिलना चाहिए अर्थात भेद विशिष्ट पट में आप ये द्वितीय भेद को रखेंगे तो ये आ गया तृतीय भेद ये तृतीय भेद पट के साथ मिलने से उसमें आप द्वितीय भेद को रख रहे हैं और ये भेद पट के साथ विशिष्ट होने से इसमें आप प्रथम भेद को रखते हैं अब ये जो तृतीय भेद आया अभी आपका चल रहा है कि विशिष्ट में भेद रहेगा अर्थात भेद विशिष्ट पट में भेद रहेगा ये तृतीय भेद भी भेद विशिष्ट पट में रहेगा तो ये हो गया भेद विशिष्ट पट ये हो गया चतुर्थ भेद अर्थात चतुर्थ भेद विशिष्ट पट में तृतीय भेद रहेगा तृतीय भेद विशिष्ट पट में द्वितीय भेद रहेगा द्वितीय भेद विशिष्ट पट में प्रथम भेद को रख रह रहे हैं अभी अगर प्रथम भेद जो कि सबसे ऊपर आश्रय है वो अगर द्वितीय भेद अर्थात जो प्रथम आश्रय आश्रय कोटि में है ये दोनों एक हो जाएगा तो आत्माश्रय होगा अभी कहेंगे ये दोनों एक नहीं है ये और ये दोनों एक हैं, अर्थात ये जो द्वितीय आश्रय कोटि में है और ये आश्रय तो है ये समान होगा अभी देखिए ये यही है अर्थात अभी कहते हैं कि ये सिद्ध होगा क्योंकि ये दोनों एक हैं, एक है अभी ये, ये हो तो सिद्ध होने से ये सिद्ध होगा अर्थात तृतीय सिद्ध होने से द्वितीय सिद्ध होगा द्वितीय सिद्ध होने से प्रथम सिद्ध होगा ये प्रथम कौन तृतीय इसलिए तृतीय सिद्ध होने से द्वितीय सिद्ध होता है द्वितीय सिद्ध होने से प्रथम सिद्ध होगा जो प्रथम की तृतीय है अर्थात हो गया कि तृतीय सिद्ध होने से द्वितीय सिद्ध होता है द्वितीय सिद्ध होने से तृतीय सिद्ध होता है क्योंकि तृतीय प्रथम तो एक है ये अनुन्याश्रय हुआ एक दो अगर एक हो जाएंगे तो आत्माश्रय एक तीन अगर एक होंगे तो अनुन्याश्रय अभी कहेंगे ठीक है एक तीन एक नहीं होगा एक चार एक होगा अभी एक चार एक होगा तो चार सिद्ध होने से तीन सिद्ध हुआ तीन सिद्ध होने से दो, दो सिद्ध हुआ दो सिद्ध होने से एक सिद्ध होगा ये एक है कौन एक चार चार।, तो चार होने से तीन हुआ तीन होने से दो हुआ दो होने से चार हुआ इसको कहते हैं चक्र को ये दोष आ गया अगर आप अभी चक्र को नहीं लेंगे कहते हैं चार के लिए पांच मानेंगे पांच के लिए छह मानेंगे ये क्या दोष होगा अनवस्था इसलिए ये भेद ये पृथक तो ये सब कुछ सिद्ध नहीं हो पाएगा विचार करने से सिद्ध नहीं होगा व्यवहार करते हैं चलता है हम व्यवहार को कितना महत्व देते हैं व्यवहार में महत्व घट जाएगा तो कहेंगे ये सब सिद्ध नहीं होगा व्यवहार में महत्व है तो ये भेद तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि उसके चलते तो हमारा चलता है रोजी रोटी तो ये सब ऐसा जीवन चलता है तो ये भेद को स्वीकार करके हम इसको मान लेते हैं कहते तो हैं व्यवहार को घटा लेने से भेद में इतना महत्व नहीं रहेगा व्यवहार जितना अधिक करेंगे ये भेद उतना अधिक क्योंकि व्यवहार का आधार ही तो ये भेद जितना घट जाएगा ये भेद घट जाएगा पांच नंबर अच्छा धर्म अच्छा ये हो गया अगर भेद को धर्म मानेंगे तो ये दोष आएगा अभी भेद को भेद और पृथक तो यहाँ पृथक तो शब्द अभी कहेंगे पृथक तो जो है भेद जो है वो वस्तु का स्वरूप है घट का भेद पट में रहा वो भेद क्या है पट ही है अगर घटक का भेद पट ही है अभी पट तो घट के बिना सिद्ध हो रहा है व्यवहार दृष्टि से ये सिद्ध तो हो रहा है तब तो अभी जो घटक का भेद पट में रहता है कहते हैं वो अगर पट हुआ तो पट का ज्ञान होने से भेद का ज्ञान हो जाएगा क्योंकि स्वरूप है अगर पट का ज्ञान होने से भेद का ज्ञान हो गया तो फिर भेद ज्ञान के लिए अभी घट रूप प्रतियोगि का, का ज्ञान आवश्यक नहीं रहा जो भेद का लक्षण है कि प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषय तुम प्रतियोगी का ज्ञान नहीं होगा तो भेद का ज्ञान नहीं होगा अभी अगर वो अनुयोगी रूप हो गया भेद फिर प्रतियोगी का ज्ञान क्या चाहिए अर्थात ये प्रतियोगी निरपेक्ष हो जाएगा भेद ये तो भेद का लक्षण ही टूट गया भेद का लक्षण होता है प्रतियोगी ज्ञानाधीन होना चाहिए प्रतियोगी ज्ञान के बिना भी आपको अनुयोगी का स्वरूप ज्ञान होने से भेद का ज्ञान हो गया तो ये भेद का लक्षण ही नाश हो गया इसलिए भेद ये स्वरूप भी नहीं होगा अर्थात ये पृथक तो अभी स्वरूप भी नहीं है और धर्म भी नहीं है फिर क्या चीज है कहीं क्या चीज अभी नहीं आईको तो बताना पड़ेगा ये चिं चुकी में आए है खंडन खंडन का दे तो अधिक ये विचार होता है इसको पांच नंबर टिप्पणी दिए हैं थोड़ा हम लोग देख सकते हैं जितना ग्रहण होगा धर्म तो इत्यादि प्रतियोगित्व तो विशिष्ट से पृथक्य धर्मत्व अभी आप कहते हैं कि पृथकत्व धर्म होगा जब कहते हैं कि पृथकत्व भेद शब्द हम व्यवहार करेंगे सरल पड़ेगा अभी घटक का भेद पट में रहेगा ये जो भेद पट में रहा ये भेद प्रतियोगी विशिष्ट भेद ये मानना पड़ेगा नहीं तो किसका भेद पट में आपको कहना पड़ेगा घट का भेद भेद सर्वदा प्रतियोगी के द्वारा विशिष्ट होगा अर्थात तो अभी भेद रहा मतलब प्रतियोगी विशिष्ट भेद रहा अभी घट हो गया प्रतियोगी तो घट विशिष्ट भेद पट में रहा यहां तो कहते हैं प्रतियोगी विशिष्ट से पृथक से धर्मत्व अभी पट का धर्म हो गया घट विशिष्ट पृथकत्व अभी घट विशिष्ट पृथक पट में आ गया अर्थात तो घट भी पट में आ गया तो घट भी पट का धर्म हो गया ये कहते हैं घटादे दे रि धर्मत्व प्रसंग क्योंकि घट हो गया प्रतियोगी तो प्रतियोगी विशिष्ट से पृथक से धर्मत्व घटादे है घटादे है प्रतियोगी न ये भी पटाधि धर्मत्व प्रसंग और स्वरूपत्व तो अगर ये पृथकत्व को धर्म नहीं मान करके स्वरूप मानेंगे तो तस् इतर सापेक्ष न संभवती ये जो पृथकत्व तो है वो इतर सापेक्ष है इतर सापेक्ष होने से स्वरूपत्व न संभवती स्वरूपत्वम तो न संभवती इस प्रकार की अनु करना है क्यों नहीं है कहते तस्तर सापेक्ष न ये जो पृथकत्व है तस्य अर्थात पृथकत्व से से इतर सापेक्ष दूसरा नहीं तो पृथक क्या कहेंगे इसलिए वो स्वरूप कभी नहीं हो पाएगा ये एक बात हुआ अभी दूसरा बात कहते हैं पृथक्य धर्मत्व धर्मीण सकाशात तस्व पृथक वाच्यम जो हम लोग विचार कर लेते हैं जो पृथक है वो धर्म है होने से धर्मी से वो भिन्न होगा तो होने से धर्मीण है सकाशात पृथकम वाच्यम क्यों अपृथक भूतोर तयोर धर्म धर्मी भाव अयोगात अपृथक होगा तो धर्म धर्मी नहीं होगा इसलिए पृथकत्व तो अगर धर्म होगा तो ये भिन्न होगा होने से अनवस्था दोष होगा पृथक तो धर्म हो गया और पृथकत्व को रखने के लिए और एक पृथक तो चाहिए ये अनवस्था दोष हो गया तथा तो पृथक किम पृथक्वती वर्तते तद रहते व पृथक्तव तो कहाँ रहेगा जो पृथक तो वाला है उसमें रखेंगे अथवा पृथक तो वाला जो नहीं है उसमें रखेंगे जो पृथक तो वाला नहीं बनते हैं अर्थात रूप को आप पट में रखेंगे ना रूप को आकाश में रखेंगे आकाश में रूप रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते ये प्रश्न करते हैं अभी सिद्धांति कहते हैं पृथक तो वाला में रखेंगे रहते में कहेंगे नानते अर्थात आकाश में रूप को रख देंगे जिसमें पृथक नहीं रहेगा उसमें पृथक को रख देंगे कहते ना अंत्य अंत्य नहीं है क्यों व्याघा जो पृथक वाला नहीं है उसमें पृथक नहीं रख पाएंगे और आद्य पृथक वाला में पृथक्व रखेंगे किंग ते नहीं वो पृथक न आश्रय से वही एक ही पृथको के द्वारा जो आश्रित है वही आश्रय को पृथक्वला बना देगा अर्थात आश्रित आश्रय एक हो जाएंगे नहीं हो पाएंगे आद्य किम तेन पृथक आश्रय से तद पृथ्वातरे एक ही पृथक है आश्रय आश्रित तो अथवा भिन्न है ये विचार लेना <coughs> नाद्य एक ही पृथक्व है आश्रय भी है आश्रित तो भी है क्या दोष हो जाएगा आत्माश्रय दे, दे आत्माश्रय न द्वितीय अर्थात भिन्न पृथक् के द्वारा अभी एक आश्रित तो एक आश्रय ये दोनों के बीच में और एक लाइन तृतीय लाइन तृतीय लाने से एक तीन को एक कहेंगे कहने से अनुन्यास होगा क्योंकि तीन रहने से दो आएगा द्वितीय पृथक्व तो आएगा द्वितीय पृथक तो आने से प्रथम पृथक तो आएगा जो कि तृतीय है अर्थात तृतीय आने से द्वितीय द्वितीय आने से तृतीय ये अनुन्यास हो गया न द्वितीय अनुन्यासि आपत्तेर इति धर्मत्व से इसलिए पृथक तो धर्म नहीं बन पाएगा एवं स्वरूप एवं पृथक स्वरूपत्व स्वरूप ग्रहणे गृहित्व अगर पृथक को स्वरूप कहेंगे अभी जब हम कह देंगे कि घट का जो पृथक पट में रहा वो पट स्वरूप जब हम पट को ग्रहण कर लेंगे तब पृथक भी ग्रहण हो गया ऐसा होने से कभी संशय नहीं होना चाहिए दो पदार्थ ये परस्पर से पृथक है नहीं है ऐसा कभी कभी संशय हो जाता है अगर धर्मी ग्रहण होने से पृथक तो भी ग्रहण हो जाएगा ये संशय क्यों होगा कहते हैं संशय नहीं होना चाहिए संशय अनुपपत्ति धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष आदय दोषा दृष्टव अभी धर्मी प्रतियोगी ये किसको कही पृथक तो को कहने के लिए धर्मी प्रतियोगी चाहिए ये पहले कैसे आएंगे ये भी दूसरा अनुपति है इतने सारे दोष सा है इसलिए भेद व्यवहार ये केवल दोष ग्रस्त जितना भेद व्यवहार घटा देंगे उतना ही दोषों से मुक्त हो जाएंगे ये सब विचार यहाँ दिए हैं इसे ऊपर ग्रंथ में थोड़ा अधिक मतलब इसका देखते हैं। यहाँ तो टिप्पणी कर दे दिए में ये विचार दिए है अधि में भी आए है खंडन में तो भरा हुआ है इसे। आज यहाँ तक ओम पूर्ण मत पूर्ण पूर्ण पूर्णशन पूर्णमादा पूर्णमे वशिष्ते शांति दिशा